नमस्कार आप सुन रेडियो 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से बात करते हैं आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए स्वाति मुखार्जी हैं जो मुंबई से बिलोंग करते हैं वात्सल्य करके एक संस्थान है जिसको चलाते हैं अनाथ बच्चों उनकी देखभाल करती है अभी लगभग उनके पास साढ़े बच्चे है जिनकी वो केयर कर रही है तो आप सभी की तरफ से स्वाति मुखर्जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में नमस्कार सभी को स्वाति मुखर्जी के तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और हम आशा रखते हैं क्या हमारे जो बातचीत है वो हमारी जिंदगी के साथ जुड़े हुए है क्यों बच्चे ही हैं वो हमारी जिंदगी है वात्सल्य जो प्यार है वही हमारा जिंदगी है जी स्वाति जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और जैसे कि आपने संस्थान का नाम रखा है जहाँ पर प्यार देना सबका देखरेख करना अभी आपको रेडियो के माध्यम से हमारे सब जो लिसनर्स हैं वो पहली बार आपकी आवाज से मुखातिब हो रहे हैं और आपको पहली बार सुन रहे है मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताइए फाउंडेशन जो संस्था का पूरा नाम है बम्बई में हम एटी टू से जो रस्ते के जो सड़क के बच्चे थे उनके साथ शुरुआत किए थे आ, 82 से लेके करीबन साल तक हमें ना कोई जगह थी और उस समय में ये एकदम जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं एकदम रस्ते पे रहने वाले जिनको खाना नसीब नहीं हो रहा था कोई देखभाल करना नसीब नहीं हो रहा था बहुत सारा परेशानी उस समय में हमें भी गुजरना पड़ा और तीन साल तक तो हम लोग रस्ते पे ही उनके साथ कार्य कर रहे थे क्यों आ, हम समाज कार्य के ऊपर पढ़ाई किए हैं निर्मा निकेतन हमने मास्टर्स डिग्री लिए हुए हैं तो ये फाउंडेशन निर्मा निकेतन कॉलेज ऑफ सोशल वर्क जो आ, मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के आ, हम कोर्सेज डिग्री कोर्स भी है बैचलर कोर्स भी है तो उनके हमारे फील्ड वर्क प्रोजेक्ट होती है एक साइड में आप थियरी सीख रहे हो और दूसरे साइड में आपको एक फील्ड वर्क में जाना पड़ता है कंपल्सरी है वो तो हफ्ते में तीन दिन हम फील्ड वर्क में जाते हैं तो ये, ये, तो ये संस्था के फाउंडर में तो ये विषय को पढ़ते हुए हम वो कार्य कर रहे थे थर्टीन ईयर्स तक तेरह साल तक हम ऐसे कार्य एज ए प्रोजेक्ट शुरू किए देन कॉलेज के एक नियम होता है कि आप अगर चलाना चाहते हैं तो आपको इंडिपेंडेंट होना है और हमें तब तक कोई सुविधाएं नहीं थी कुछ मान कोई सहकारिया जो है वो नहीं मिल रहा था लेकिन अगर बंद हम आ, पायनियर है 82 में कोई भी ऐसा संस्थाएं नहीं थी जो सड़क के बच्चों के साथ काम कर रहे थे आ, एकदम हार्डकोर स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ काम कर रहे थे इंस्टीट्यूशन बहुत थे बट ये नॉन इंस्टीट्यूशनल जो बोला जाता है वो अप्रोच को लेके मैंने बच्चों को समझना बहुत जरूरी है उनको परिस्थिति को समझना कि वो भागे हुए बच्चे हैं, बहुत से परेशानी से रेलवे पकड़ के ट्रेन पकड़ के मुंबई शहर में आ गए हैं ये कोई आसान बा, बात नहीं है एक छह साल के या सात साल के बच्चे को मुंबई शहर में पहुँचना तो लेकिन बच्चे ऐसे ही नहीं आते हैं गाँव गाँव से घूम घूम घूम के रेलवेज की जो माध्यम है वहां से वो आ जाते थे तो हम रेलवे स्टेशन में रह चुके हैं काम कर रहे थे एक संस्था जो जैन महिला समाज हमारे बंबई में है उन्होंने हमें थोड़े समय के लिए चलाने के लिए जगा दी और यही हमारा पहला कदम था क्या हमें जो अप्रोच था पहले तो हम आउटरीच बोला जाता जो रस्ते पे काम कर रहे हैं उसके बाद एक सेंटर जहाँ पे क्यों बम्बे शहर में या कोई भी शहर में देखेंगे थोड़ा भी बातचीत करना चालू करे तो भीड़ जम जाती है भीड़ जमने के बाद आप बच्चों को काउंसलिंग क्या करोगे सही बात है। तो इसके लिए हमें ऐसी एक जगह चाहिए कि जहां पर सुरक्षित था तो है ही और बच्चे खुले मन से आपसे बात, बात करे और बम्बे में पैसा कमाना कोई आ, मुश्किल काम नहीं है नहीं। वो कुछ भी करे तो आपको कोई ना कोई तो पैसा दे ही देता था वो पैसा बचत करना वो एक चुनौती है तो तभी हमने शुरू किया एक छोटी सी डब्बी जो है उसमें आप पैसा डाल सकते हो लेकिन हम तोड़ नहीं सकते अगर तोड़ना है तो वो सिर्फ जिनका वो डब्बा है वही तोड़ सकते थे मैं करीबन 82 85 की बात कर रही हूँ अभी परिस्थिति बहुत अलग है आ, 34 इयर्स हो गए हमारे संस्था को रजिस्टर होके ट्वेंटी थ्री ईयर्स हो रहे लेकिन चौथी साल तक हम रस्ते पे जो काम कर रहे थे तो अभी आदिवासी बच्चों के साथ काम कर रहे हैं ये जिंदगी कुछ आसान नहीं थी लेकिन अभी गर्व होता है कि यही बच्चे विदेश में जा रहे हैं वहां पे विदेश में उन्होंने ट्रेनिंग लिए हैं हम संस्था को रिप्रेजेंट भी उन्होंने एक स्कूल में इंटरनेशनल स्कूल में जाके कर चुके हैं क्यों एक छाप हो जाते कि ये रस्ते के बच्चे थे बच्चे हैं सड़क बच्चे हैं, इनको बोलना नहीं आता होगा इनको रहन सहन नहीं आती होगी ये गलत अगर प्यार मिलते हैं तो सब कुछ मुमकिन है और कोई भी चीज मुश्किल नहीं है थोड़ी बहुत जो प्यार प्यार की जो कमी थी वो हम कोशिश करते हैं बच्चों को देने के लिए और हमारी जिंदगी जो है दीदी से शुरू होकर अभी बच्चों की माँ हो बच्चे मुझे माँ बुलाते हैं तो हमारे भी जो तीस साल के अनुभव हो रहे हैं ये जुड़े हुए हैं तो ये थी हमारी जिंदगी क्या हम सोशल वर्क से शुरू करके नौकरी नहीं है ये एक अभी जिंदगी बन चुकी स्वती जी बहुत ही अच्छी बात आपने बात के बारे में बताया और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में भी बताइए बंगाली है मुखर्जी सरनेम है तो नवोद्दीप जो है हमारे कलकत्ता के गांव के हैं हम नदिया डिस्ट्रिक्ट के हैं और बंबई शहर में हमारे पिताजी दादाजी सब बम्बे शहर में है डॉक्टर के खानदान से है हम, और दादर की थी पे हम रहते हैं हमारी स्कूलिंग जो है वो बंगाली एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल जो हम सातवीं तक बंगाली पढ़े लिखे पढ़े और गर्व है मुझे बिकॉज मैं अभी रविन्द्र संगीत गाती हूँ तो उसमें हमें वो स्क्रिप्ट पढ़ना आती है हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं लेकिन हम महाराष्ट्र में रहते तो हमारे पिताजी बोले कि आपको मराठी सीखनी जरूरी है क्यों वो डॉक्टर के लाइन में थे तो उनको बहुत उम्र में मराठी सीखना पड़ा जिसके तो लिए उन्होंने हमको मराठी हम एसएससी uh, जो है हम मराठी में किए और उसके बाद हमने कॉलेज किए साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन uh, करने के बाद हमने एम एस जो है आ, पढ़ाई किए मास्टर्स इन सोशल वर्क के पढ़ाई किए लेकिन उसके पहले हमें विजुअली हैंडीकैप जो एनएबी है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इसके साथ हमने जो एक सोशल वर्क की एक ट्रेनिंग ली और वहाँ के जो सोशल वर्कर है भावना कामदार उन्होंने मुझे बोले कि अगर आपका एक करियर बनानी है तो आप आ, इसको अब डिग्री कोर्स कीजिएगा बिकॉज आप में है तो उन्होंने शायद देखे होंगे और फिर हमने डिग्री करके अभी लेकिन हम क्रिएटिविटी को कम्युनिकेशन के भी हमने जेवियर से थोड़े पढ़ाई किए हैं सिदा सैद हमारे गुरु थे तो क्रिएटिविटी uh, जो है वो बंगाली में तो है ही हमें हम गाते हैं नाचते हैं और ये माहौल जो है हमारे फैमिली में है कल्चर जो है वो हम काफ़ी uh, एक महत्व देते हैं कि किसी भी चीज को आर्ट एंड कल्चर से सो so दोनों साइड ऑफ द ब्रेन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन जो है अगर यूज किए तो कोई भी आ, आ, जो जर्नी है काफी मजेदार हो जाती है हाँ बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं जो शायद समाज कार्य के बारे में जानते नहीं है नहीं। तो ये हमारे एक मोर ऑफ अ सोशल पर्सन जो है और इसी तरह से हमने ब्रह्म संस्था के साथ भी जुड़ जुड़े बिकॉज uh, कहा ना कहा स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है कि हम काफी फ्यू uh, सेकेंड्स uh, तो हमें खुद को अपने आप के लिए देना बहुत जरूरी है ये हमने राजयुग में सीखे दीदी के पास से सीखे तो ये है हमारी जिंदगी <laughs> ओके okay, स्वाति जी बहुत अच्छी बात है आपने बताया अपने बारे में और संस्थान के बारे में आइए आगे, आगे बढ़ते हैं जैसे कि आप संगीत से जुड़े हुए हैं तो बॉम्बे में काफी समय से आप रह रहे हैं तो बॉम्बे में जैसे कि पुरानी जो फिल्मी गीत है उनमें से जो हिंदी फिल्मी गीत है कौन सा आपको अच्छा लगता है उसके बारे में बताइए फिल्मी गीत तो मेरे तो फेवरेट है मुकेश जी के किसी की मुस्कुराहट अच्छा अच्छा ये गीत आपको क्या देता है Uh, कहा ना कहा तो ये जो पुराने गाने हैं ओल्ड इज गोल्ड बोला जाता है हम जाते भी हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमने 10 फरवरी को किए थे ये जीवन के रास्ते तुझको चलना होगा जितने भी uh, जिंदगी के ऊपर गाने थे लाइफ के ऊपर जो गाने थे सूर्योदय सूर्य शुर्जो भट्टाचार्य और महुआ बोस उन्होंने गाए थे और संदीप पंत उन्होंने वो सूत्रधार के हिसाब से बहुत बढ़िया काम उन्होंने किए थे हर एक गाने को समझा के उसका इतिहास भी बता रहे थे तो जो मीनिंगफुल गाने हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है एंड इट इज अभी कौन से गाने जो uh, दिल को तो ये छूते ही है मुझे किसी की के मुस्कुरा होने सा <laughs> ओके okay, स्वाति जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया संगीत और हमारे गीत जो हैं कहीं ना कहीं हमारे दिल को छूते हैं तो वो हमारे दिल को एक सुकून भी पहुंचाते हैं और आगे बढ़ने के लिए उमंग भी देते हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और स्वाति जी का जो खूबसूरत गाना है जो उन्होंने अभी बताया है उसी गाने को हम लोग सुनेंगे और उसके बाद फिर मिलेंगे और बात करेंगे स्वाति मुखार्जी से आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम रहो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 जीना इसी का नाम है रिश्ता दिल सभी के तुबार है दुबार का जिंदा है हम ही से नाम प्यार का रिश्ता दिल, दिल के कह दुबार का जिंदा है हम ही से नाम दार का के मर के भी किसी को याद आएंगे किसी के आँसुओं में मुस्कुराएंगे कहे कपूर हर कली से बार बार जीना इसी का नाम है किसी की मुस्कराहटों पे हो निजार किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा किसी के वास पे हो तेरे दिल जा जीना इसी का नाम है आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी नमस्कार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में स्वाति मुखार्जी मुंबई से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी बातें उनसे हो रही है और जैसे की वो अनाथ बच्चों को केयर करना फिर उनको पढ़ाई लिखाई और उनके लिए उनका करियर बनाना बहुत बड़ा एक काम है जो स्वाति मुखर्जी काफी समय से कर रही हैं। तो मैं चाहूंगा की शुरुआत में जैसे कि आपने कहा बहुत मुश्किलें थी जगह भी नहीं थी बाद में जगह मिला फिर उसके बाद आगे बढ़ते गए तो सबसे ज्यादा मुश्किल वाला समय कब था और क्यों था किस वजह से वो मुश्किल थे, उसके बारे में बताइए हमारे दस साल जो है एटी से लेकर नाइन्टी क्यों उतनी जागरूकता जो है वो नहीं थी लोग जानते नहीं थे क्या आ, किस से मदद करे लेकिन जब सरकार से हमें ग्रांट आ, जो है आ, मदद मिली तो आर्थिक रूप जो है वो बहुत मायने रखते हैं क्यों आ, हम डोनेशंस में ही हमारे कार्य चलाते हैं ये तो नॉन प्रॉफिट है तो हम आ, कोई प्रॉफिट के हिसाब से काम नहीं कर सकते हैं जी। तो आ, आर्थिक रूप से जब मदद मिलती है तो आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हो क्यों बम्बई शहर जो है वो आ, बहुत एक्सपेंसिव है रहने के लिए एक्सपेंसिव है लोग आ, और हमें बच्चों को स्कूल में दाखला जो है वो भी कुछ उनके पास कुछ सर्टिफिकेट्स ही नहीं है नहीं। तो उस दौरान जब हमने एक कॉन्फ्रेंस रखे थे 92 की मैं बात करी जहाँ पे स्ट्रीट चिल्ड्रन कॉन्फ्रेंस हुआ That's तो जब बच्चे अपने मुद्दे चाइल्ड्स राइट टू पार्टिसिपेशन जो बोला जाता है mm -hmm. सहभागिता का जो है mm -hmm. अगर वो बच्चे खुद बोले तो लोगों को क्या लगता होगा तभी क्या हाँ ये संस्था चला रहे हैं हम संस्था नहीं चला रहे हैं हम एक मिशन है हम अगर ये बच्चे एंटी सोशल में आ जाएंगे तो क्राइम रेट बनने वाले है mm -hmm. गुना के रास्ते में और बच्चे जाने वाले हैं बिकॉज ये छोटे बच्चे हैं इनमें बहुत से लोग उनसे बहुत गलत काम भी करवा सकते हैं। तो हम जब रस्ते पे बच्चे को मिल रहे हैं तो वो बच्चों के जो परेशानी वो हम समझ सकते हैं अगर घर दे सकते हैं जो हमारा अभी बम्बेश्वर में एक निवारा है ओपन शेल्टर होम है जो गवर्नमेंट से मान्यता है सरकार से मान्यता है ये जरूरी है जहाँ पे बच्चे आके रह सकते है स्कूल जा सकते है तो वो खाली दिमाग जो है शैतान का घर नहीं बनेगा लेकिन यहाँ पे आप बम्बे में अट्रैक्शन है क्या सभी लोग सोचते कि हम हीरो बन जाएंगे <laughs> लेकिन हीरो तो नहीं बन सकता है ना तो हीरो से जीरो की जिंदगी बहुत आप बम्बे के सुबह के लाइफ और नाइट लाइफ में जमीन आसमान की फर्क है तो जब भी बच्चा ये रास्ते पे रह रहा है उनके साथ रास् रात को क्या हो रहा है वो सिर्फ वही बच्चा जानता है बच्चा जानता बच्ची जानती है तो ये आ, आसान नहीं है बच्चे को उस टाइप की जिंदगी जीना तो हमारे जो निवारा में है हम ओपन शेल्टर होम जो चलाते हैं एकदम वंचित बच्चे हैं। लेकिन ये अनाथ नहीं हैं। ये इनके माँ बाप अगर है तो वो भी रस्ते पे है उनमें भी वो प्रॉब्लम है वो परेशानी है और हम कोशिश करते कि वो परेशानी से जब आपको क्यों तो सरकार आपको घर दे रहे हैं स्लम रिहेबिलिटेशन में तो आप अपना एक घर बनाओ और ताकि बच्चे जब निवारा माने शेल्टर होम से अगर आ, जा रहे हैं तो आ, फिर से वो रस्ते पर ना जाए ये हमारी कोशिश रहते हैं क्या वो रिहाबिलिटेटेड होके कहा ना कहा वो एक अपना घर में जा सके और वो बच्चे भी चाहते हैं कि हाँ हम रस्ते पर वापस ना जाए तो ये काउंसलिंग जो है सिर्फ बच्चे का काउंसलिंग से नहीं होता है दोनों तरह से हमको काउंसलिंग करना पड़ता है बच्चे एंड माँ बाप दोनों के साथ करना पड़ता है। स्वाति जी बात ही अच्छी बात आपने बताया मेरे लग, मुझे लगता है कि हम सभी लोग इन चीज़ों को जानते भी हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं संस्थान के माध्यम से और टेक केयर करने का और दिन और रात में जो डिफरेंस आपने बताया कहीं ना कहीं हम लोग इस पर आम लोग इन चीजों पर शायद नहीं सोचते हैं लेकिन जब हम लोग काम करना शुरू कर दे तो पता चलता है कि कितनी मुश्किल है एक दिन भी अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो किस तरह की जिंदगी हो जाती है पता चल जाता है अगर आपको कोई सहारा देने वाला या आपके पास पैसा न हो तब मुश्किलें बढ़ जाती हैं तो वो सारी चीजें आपने देखी है और बच्चों के अंदर भी देखिए आप अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की और अभी अभी वर्तमान समय में कितने बच्चे हैं और कुछ बच्चों का जो आपने करियर अच्छा बनाया है उनमें से कुछ एग्जाम्पल सुनाई हमें आ, ऑलमोस्ट दस हजार के ऊपर तो बच्चे तक तो हमारे कांटेक्ट में है ही बिकॉज uh, हम ग्रामीण क्षेत्र में भी काम करते हैं uh, शाहपुर मोरबाड़ और कसारा जो आदिवासी बेल्ट है uh, वो बच्चों के साथ भी हम uh, काम कर रहे हैं uh, बहुत सारे अभी तो जस्ट अफ्यू मंथ्स बैक हमारे एक लड़का जो है सुरेश है वो अभी विफ्रो में uh, चेन्नई में सॉफ्टवेयर uh, कंपनी uh, जो है वहाँ पे काम कर रहा है एंड uh, बहुत सारे बच्चे अभी फिनलैंड में भी है अनिल माने हैं वो वहाँ पे शेफ की ट्रेनिंग लेके बॉम्बे बा, बा, में शेफ की ट्रेनिंग ताज प्रेसिडेंट से लेके उन्होंने अभी फिनलैंड में नौकरी कर रहे हैं लाखन जो है उर्फ नाव शंकर जो है वो हारमोनी ऑफ सीज क्रूज में है आ, अभी दिसंबर में हमारे एक लड़का उनका शादी भी है वो कलकत्ता में रहने वाले है अच्छा। आ, कैफे कॉफी डे के जो आउटलेट्स है वहां पे भी आ, बच्चे अभी आ, और ये कोई संस्था का लेबल लेके नहीं कर रहे हाँ। ये पूरे पूरी एकदम समाज में रिहेबिलिटेट हो गया है इन ये संस्था को याद रखेंगे या नहीं रखेंगे उसके बारे में हम नहीं सोचते हमारा कर्तव्य था उनको अपने पैरों पर पे खड़ा करना और उससे से लड़कियाँ भी जो है वो रेलवेज के जो केटरिंग के जो डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग है उसमें भी उन्होंने बिकॉज इनको हॉस्पिटलिटी और होटल मैनेजमेंट की ये लड़कों को एंड लड़कियों को बहुत शौक है अगर आप इतिहास देखेंगे तो शादी में जो काम होते थे काफ़ी इन्वॉल्व ये टारगेट ग्रुप को किया जाता है क्यों वहाँ पे एक तो चीज़ है आपको खाना भी मिलता है आपको घूमना मिलता है दे लव टू ट्रेवल उनको बहुत पसंद है क्या वो घूमे और उसके साथ साथ आर्थिक रूप से भी उनको मदद मिलती है और कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि हाँ चलो कहाँ ना कहाँ तो हमें कोई ना कोई तो सहारा दे सकते हैं तो इस लाइन के ज्यादातर नाइन टू फाइव जॉब करने वाले बहुत ही कम हैं क्यों इन लोगों के हाथ की जो कला है वो बहुत बढ़िया है अब क्रिएटिव लाइन में बोलिएगा तो इन लोग ज्वेलरी बनाते हैं लड़कियों लोग अभी तो ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं मेहंदी के ऑर्डर्स ले रहे हैं फैशन डिजाइनिंग के भी हमारे लड़की लोग ने कोई से कोर्स किए हुए हैं तो आ, एक जो हमारे वात्सल्य का जो वात्सल्य फाउंडेशन के जो उद्देश्य है वो है एक स्किल स्किल अगर कला एक दे दिए जिसमे गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया या संस्था शुरुआत में एक सर्टिफिकेट दे दे तो कहां ना कहां आप भूखे नहीं रहेंगे आप कुछ भी कला दे आप अपने पेट पाल सकते अपने परिवार के पेट पाल सकते तो हम एजुकेशन जो है सिर्फ आई सीखने में नहीं है आपके ओवरऑल एजुकेशन पर्सनालिटी बोलना उठना लिखना खाना बनाना कोई कला सीखना संगीत डांस कोरियोग्राफर्स uh, भी बहुत सारे हमारे बच्चे ने अपने डांस एकेडमी खोले हैं तो अलग अलग हम लोग कोशिश किए हैं कि जो बच्चे का शौक है उसको वो पूरा करे किसी डांस पसंद है तो किसी को गाना पसंद है इतने सुर में नहीं गाते हैं कई कई बच्चे आ, तो और लड़के तो और शर्माते हैं गाना गाने के लिए लेकिन डांस उन्होंने बहुत बढ़िया करते और बॉम्बे शहर तो जीते हैं डांस में <laughs> चलिए स्वाति जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया बच्चों के बारे में कि किस तरह से बच्चों का जो लाइफस्टाइल है वो आपने बताया उनकी रुचि कहाँ कहाँ है वो भी आपने बताया और कौन से बच्चे अब किस किस जगह पे हैं वो भी आपने शार में बताया तो आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से वर्क हो रहा है कि कई बार चीजें जो है शायद हम लोग इन चीजों को नहीं जानते हैं लेकिन रेडियो के माध्यम से आप इन चीजों को जान पा रहे हैं और स्वाति जी जो है काफी समय से इस सोशल वर्क में जुड़ी हुई हैं और उन्होंने शुरुआत में ही बताया कि आप सोशल वर्क नहीं जॉब समझ के नहीं या काम करके करना है ऐसा नहीं करती है लेकिन वो इसे अपना जिंदगी बना चुकी है तो ये लाइफ है उनका तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा स्वाति करके एंड आशा करता हूँ आप इसी तरह करते रहे हमारी सब रेडियो मधुबन की पूरी टीम की गुड विशेष आपको है और मैं चाहूंगा की जाते जाते एक मोटिवेशनल गाना जो आपको प्रेरित करता है उसके बारे में दो लाइन गुनगुना दीजिए okay. छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को एंड uh, ये आशीर्वाद रखिएगा यही हमें शक्ति मिलती है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 को तोड़ चुके हैं क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं चांद के दर पे जा पहुँचा है आज जमाना नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं नया खून है नई उमंगे अब है नई जवानी हिंदुस्तानी तो छोड़ो कल की बातें पुरानी नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए